पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 32 इस प्रकार क्षणिक प्रत्यय मात्र प्रत्यय नियत नहीं किंतु अनेक पदार्थों को विषय करने वाला सर्व प्रत्ययों का आश्रय एक स्थायी चित्त है यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि भगवान व्यास जी ने तो केवल चित्त का प्रत्यय मात्र और क्षणिक होना अयुक्त बतला कर उसकी स्थिरता सिद्ध की है किंतु बौद्ध धर्म के पश्चात के भाष्यकारों ने इसको भगवान बुद्ध के वैनाशिक शिष्यों के क्षणिकवाद के साथ मिलाकर विस्तार दे दिया है विशेष वक्तव्य सूत्र 32 बुद्ध भगवान उच्चतम कोर्ज के अनुभवी योगी हुए हैं उन्होंने जो असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप दिखलाया है वह सांख्य योग के ही सदृश है किंतु शब्दों के यथार्थ अभिप्राय को समझने में बहुत धोखा खाया गया है सारे शिष्ट के व्यवहार में सत्व रजस और तमस ये तीन गुण ही ग्राह्य ग्रहण रूप से बरत रहे हैं व्यस्ट रूप में सत्व चित्त ही इनके कार्य क्षेत्र हैं असंप्रज्ञात समाधि में चित्त के निरुद्ध हो जाने पर गुणों का सारा व्यवहार उसके प्रति शून्य हो जाता है किंतु उस शून्य अवस्था में आत्मतत्व शेष रहकर अपने स्वरूप में अवस्थित होता है इसलिए इस शून्यवाद में भी आत्मसत्ता का अस्तित्व वास्तविक रूप में सिद्ध होता है शब्दों के बाह्य अर्थों में भी खींचातानी की गई है ग्राह्य ग्रहण और गृहित्री सारे विषयों में चित्त ही वृत्ति रूप से परिणत होकर उनका बोझ करा रहा है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का सारा संसार विज्ञान रूप चित्त ही में चल रहा है आत्मा केवल उसका दृष्टा है इस अंश में भगवान बुद्ध का बतलाया हुआ विज्ञानवाद सार्थक ही है किंतु इसको दार्शनिक रूप देने में उनके विज्ञानवादी शिष्य इस आशय में बहुत दूर चले गए हैं इसी कारण इसी प्रकार गुण परिणामशील है चलम भी गुणवृत्ति गुण परिणाम स्वभाव वाले हैं क्षण क्षण में परिणाम हो रहा है गुणों से बनी हुई सारी वस्तुएं तथा चित्त में भी प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है इसलिए सारी वस्तुएं तथा विज्ञान रूप चित्त भी क्षणिक ही है इसको श्री व्यास जी महाराज ने भी सूत्र के तीन बावन सूत्र की व्याख्या में भली प्रकार दर्शाया है भगवान बुद्ध के इस क्षणिक परिणाम को लेकर उनके क्षणिकवादी वैनाशिक शिष्यों ने महात्मा बुद्ध के अभिप्राय के विरुद्ध उसको अपने ढंग पर दार्शनिक रूप दे दिया है